नमस्कार स्वागत है आप सभी का आज के स्पेशल एपिसोड में आशा करूंगा बिल्कुल हेल्दी वेल्दी और हैप्पी होंगे आई आपकी खुशी को बढ़ाने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं खास सुरवी सिंह जी जो लखनऊ से पधारे हैं और उनसे बातें होगी आपकी और उनकी बातें आप सुनेंगे और आप ग्लोबल सबमिट जो एक सुंदर विश्व स्तरीय कार्यक्रम हो रहा है इस कार्यक्रम में आप शिरकत कर रहे हैं तो सुरवी सिंह जी बहुत बहुत स्वागत है ओम शांति कैसे हैं आप जी अपने जी अपने बारे में बताइए हमें मैं लखनऊ से जी जी जी आपका इंस्टीट्यूट है क्या अच्छा हाँ, अच्छा क्या करता है वह इंस्टीट्यूट किस तरह के अच्छा हॉस्पिटल हॉस्पिटल अच्छा अच्छा ये अच्छा अच्छा तो क्या स्पेशलिटी है इसकी हॉस्पिटल अच्छा हाँ हाँ हाँ बिल्कुल सुभी सिंह जी आप कैसे इस हॉस्पिटलाइजेशन में जुड़े मैं तो बचपन से ही हाँ हाँ अरे वाह अभी तो बचपन से थोड़ा थोड़ा था आना वाहट हाँ हाँ हाँ अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा हाँ अच्छा अच्छा वो मैं चाहूँगा की कुछ यूनिक चीजें एक्सपीरियंस आपका शेयर कीजिए अगर कोई अनुभव हो बहुत एक्सपीरियंसेस हैं जी जी एक्चुअली हमारे श्रोता बंधुओं को जरूर वो मैराकल सुनाइए है ना <laughs> आ, ये जॉब कहीं मैं बता रही हूं। जो जी जो जॉब ली है ये भी एक वन ऑफ़ द था मेरे साथ जो एग्जाम हमारा हुआ था था उसमें मेरा नाम ही नहीं था, सी तो काफी थी 17 लोगों को सेलेक्ट करना था अच्छा। और मेरा नाम था था पे मतलब मैं थोड़ा ही ही बाहर आ गई थी लिस्ट से तो तो सब आ, मुझे तो दुख हुआ ही था। मैंने सबको अपनी फैमिली में बोला अपने मदर फादर को तो उन्होंने बोला ठीक है कोई ये नहीं हुआ तो आप क्या ही कर सकते हैं उसमें बिल्कुल और पीजीआई ऐसा कुछ है जिसमे कुछ आप सोर्स लगा सको हम्म तो मैंने सोचा नहीं नहीं ये जॉब तो मुझे लेना ही है फिर मैंने वेट किया अच्छा। और मेरे पास एक ही तरीका था क्योंकि लोगों से इंसानों से कहने से तो कोई फायदा नहीं है <laughs> बस एक के था तो मैंने एक मेडिटेशन किया जो तो ट्वेंटी और उस टाइम मेरा प्राइवेट जॉब भी था uh -huh. तो वो मैंने किया, किया और मुझे आ, उस पे बिल्कुल भी डाउट नहीं था कि ये नहीं होगा uh -huh. मैं कंफर्म की होना ही है बस मुझे वेट करना है कि कब होगा uh -huh. तो मैंने किया मेडिटेशन uh, किया किया किया uh -huh. आ, अचानक से मुझे बात पता चली कि जो सेवनटीन नंबर का कैंडिडेट था uh -huh. वो कहीं और जॉब करता था uh -huh. और उसने स्टे लिया है इस जॉब के लिए वो मतलब डाउट में था कि मैं यहाँ किरण करूँ याद मतलब आई है का तो फिर उसमें स्टे लगाया पहले तीन महीने फिर उसने फाइनली डिसाइड किया कि नहीं मैं यहीं पे रहता जाऊंगा फाइनली उसने अपना डिसीजन ले लिया वैकेंसी खाली हो गई मैंने से कर <laughs> ये फर्स्ट बोलने में उतना लग नहीं रहा है लेकिन ये वाकई में बहुत बिल्कुल बिल्कुल चलो सुरभि सिंह जी काफ़ी अच्छा जो है अपने आपने मेरा कल एक्सपीरियंस आपने शेयर किया और निश्चित तौर पर जब हम लोग लोगों से बोलना शुरू कर देते हैं तो लोग क्या ही कर सकते हैं क्योंकि उनकी उनकी अपने प्रॉब्लम्स हैं उनकी अपने शक्ति उनकी कमी है तो भगवान एक सर्वशक्तिवान है उनसे अगर हम ठीक से प्रार्थना कर लें उनको बता दें तो निश्चित तौर पे इस तरह के मेरे कल सामने आते हैं जिस तरह से आपको हुआ है तो बहुत बहुत साधुवार आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और जाते जाते मैं चाहूँगा हमारी जो श्रोता बंधु हैं जो आपको सुन रहे हैं उन सभी के लिए एक मैसेज के तौर पर क्या बताना चाहेंगे मैं तो आपको मेडिटेशन मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप मेडिटेशन का मतलब ये नहीं है कि आप अपने आप को बैठ के और एकदम जैसे हटियोग बोलते हैं वैसा नहीं। वैसा, नहीं। वैसा नहीं। आप इजीली काम में रहते हुए और अपना नॉर्मल जो डेली रूटीन है वो करते हुए भी अगर आप भगवान को अपने साथ रख रहे हैं तो जो काम आप कर रहे हैं वो अगर आप भगवान को सौंप देंगे तो वो काम आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा और मुझे लगता है है कि भगवान के साथ कोई भी ऐसा काम है ही नहीं में जो आप कर नहीं सकते और वैसे भी भाई जी ने एक बात बताना जी जी कि आजकल लॉ ऑफ अट्रैक्शन का बहुत हो जाएगा। हाँ लोग उसके ऊपर सुन रहे हैं उसको प्रैक्टिस करने का बिल्कुल बिल्कुल तो उसमें अगर आप इसको करते को जी जी जी लगता है आपका वो डबल हो जाएगा अच्छा टाइम और पावर, पावर बढ़ेगी बड़े और मैं इसकी गारंटी दे सकती हूँ इसको लिख के दे सकती हूँ <laughs> ऐसा हो ही नहीं सकता कि उसका रिजल्ट आपको ना मिले जी जी जी बहुत मिला ये तो मेरा बहुत इम्पोर्टेंट लाइफ का था जॉब वाला जो मैंने बताया है छोटे मोटे बिल्कुल चलिए सुरभित सिंह जी बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया आपका बहुत शुभकामनाएं आपको मंगल कामनाएं करते हैं आशा करूँगा की आप सुरभित सिंह जी को जब आप सुन रहे थे तो निश्चित तौर पर मिराकल वाली जो बातें हैं वो उन्होंने सुनाई ऐसे बहुत सारे मिराकल कल हैं और उन्होंने इस बात को जोड़ा संदेश में कि आप राजयोग का अगर सीख लेते हैं उसके साथ में उस पर अगर लॉ ऑफ एट्रैक्शन के कुछ रूल को समझ लेते हैं और उसको कंपाइल करते हैं तो आपको रिज़ल्ट काफ़ी अच्छा मिलेंगे और जल्दी मिलेंगे ये उनका कहना है गारंटी के साथ मैं चाहूँगा कि आप इन दोनों विधाओं को समझें सीखें और उन चीज़ों को जो है फ़ील करना शुरू करें तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है और राजयोग यही कहता है कि आप जो है उसमें स्थित हो जाइए आप एक चेतना हो आप अविनाशी हो आप अजर हो अमर हो लेकिन हम लोग जो है किसी न किसी तरह के व्यक्ति वस्तु वैभव इसमें खो जाते हैं जो अविनाशी नहीं है जो विनाशी है जिसका एक टाइम बाउंड है एक लिमिटेशन है और जब आप स्परिचुअल एनर्जी आत्मा को समझ लेते हैं तो टाइम बाउंड ख़त्म हो जाता है और लाइवनेस शुरू हो जाता है क्योंकि आत्मा ही शरीर के माध्यम से एक्शन मोड पर रहती है आप देखते हैं बोलते हैं सुनते हैं करते हैं तो कौन करता है है ना तो वो आत्मा है जो अंदर एक्शन मोड पे है जैसे आत्मा एनर्जी निकल जाती है तो फिर आपका बॉडी कुछ भी नहीं कर सकती एक सेकंड भी हिल नहीं सकता एक तिनका भी वो हिला नहीं सकता तो हमें उस ओरिजिनलिटी को समझना है उसको पकड़ के जीवन को चलना है तो फिर आपको जब आप अजर होंगे अमर होंगे अविनाशी सत्ता से जुड़े रहेंगे आप खुद हैं सिर्फ भूले हुए इसकी वजह से ये चीज़ें मुश्किलें हमारे बीच में लग रहा है जैसे आप उस पर काम करोगे थोड़ा सा मेहनत करके उस अविनाशी से यानी खुद खुद को खुद से जोड़ना खुद को कनेक्ट करना ही राजोगे करके देखिए आपकी लाइफ में बहुत बड़ा बदलाव आप ला पाएंगे ये शुभ के साथ बहुत बहुत खुशियाँ आप सुनाए हैं रेडियो माधुबान वन जीरो सुनते रहो मुस्कृत <laughs> रहो आया आपके आंगन आया खुशियों की बहार खिला मन का गुलशन सुनते रहो मुस्कुराते रहो रे दियो मत बन बन आया आपके आंगन आया खुशियों की बहार खिला मन का गुलशन नमस्कार स्वागत है आप सभी का फिर एक बार ब्रेक के बाद और अभी हम मनीष जी से बातें करने वाले हैं मनीष जी स्वागत है आपका कैसे हैं आप ओम शांति जी जी आपने प्रोफेशन के बारे में बताइए क्या करते हैं आप संस्थान लखनऊ से हूँ हाँ हाँ सर मैं मेडिकल ऑफिसर हूँ अरे वाह। टाइम में हाँ हाँ हाँ सर हम लोग यहाँ से अरे वाह कैसा है आपका अनुभव आपको कैसा लगता है बहुत सर बहुत महदूस है सर जी पहली बार आए थे सर इतना अच्छा लगा हमको कि अब दूसरा मौका घूमने भी कम मिलेगा माँ बाप की तरफ से <laughs> तो वो मौका मुझे मिला है जी चाहते हैं कि हम हमेशा से जुड़े बिल्कुल और जो है वाकई में बहुत जी जी तो आप अपने मेडिकल प्रोफेशन में है तो किस तरह से इस अभ्यास को प्रयोग में लाते हैं कोई ऐसा अनुभव या कोई ऐसा प्रयोगत्मक चीज़ें आपने की हो तो जरूर सुनाइए हमें बताना चाहूँगा कि कभी भी मैं किसी भी काम को नए नए काम में इंटर लेता हूँ तो मुझे कुछ कठिनाई आती है तो उस जगह में थोड़ा सा बाबा जी का ध्यान रखे या किसी भी जगह पर जाता हूँ फील्ड में तो बाबा जी का ध्यान रखता हूँ और चीज़ों को आसान बना देता हूँ बिल्कुल बिल्कुल मनीष जी मैं चाहूँगा जाते जाते आप जनता जनार्दन के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे मैं जनता दिन आदन को यही मैसेज देना चाहूँगा कि सभी लोग लोगयोग से जुड़ें हाँ और अपने अच्छे विचारों को और यहाँ के अच्छे वातावरण को अडॉप्ट करें और यहाँ के जो सभी लोग भाई लोग हैं माताएं बहनें हैं इनके बीच रह अद्भुत अनुभव है महसूस करें बिल्कुल बिल। चलिए बहुत अच्छी बात आपने बताया कि उन चीज़ों को आप महसूस करें जिस तरह से आप मुश्किल घड़ी में जो आप अनकंफर्ट जहाँ भी लगता है वहाँ पर आप परमात्मा को शिव बाबा को याद करते हैं जिससे आपको एनर्जी मिल जाती है आप फिर से रिस्टोर हो जाते हैं और आप नए स्टेरी से काम करना शुरू कर देते हैं तो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस आपने शेयर किया मनीष जी थैंक यू सो मच और जिस प्रोफेशन में आप काम कर रहे हैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएँ बहुत बहुत दुआएँ चलिए अच्छा लगा हो तो ज़रूर हमें मैसेज करके बताइए चौरानवे चौदह पंद्रह इस नंबर पर और आप भी इस तरह से राज्यों का प्रयोग करें ऐसे शुभ के साथ सलाम नमस्ते खमा गणित जय हिंद जय जै भारत ओम शांति मेरे बाप पा